आये आए, नायर आये आए, सुशेन बैठे ने, ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया माने एक माने ये बात रावण जानते हुए भी चाहे न जानता हो यह न समझ में आता हो की सा हो कि भगवान राम परम परमात्मा है लेकिन लंका में भी बहुत लोग जान गए थे कि भगवान राम राम नहीं परम परमात्मा है उन्हीं ने उतार दिया है जैसे रावण का नाना था वो भी जानता था मंदोचरी जो वो भी जानती थी ऐसे सब लोग जानते थे बहुत तो ऐसे जो है यहाँ पर जो है शिक्षण भी जानता था कि तो भगवान है तो रामा पदारविंद शरणायु भगवान के चरणों में आकर के उसने सिर उनको प्रणाम किया उसने और मान लो उसके बाद में कहते हैं की भगवान ने कहा हो या और लोग वहाँ ये मानते थ्यादी है उन्होंने शिक्षण ऐसी कहा हो की आपको इसीलिए बुलाया गया है ये लक्ष्मण जी को जैसे शक्ति लगी है इनका उपचार करिए आप कुछ तो शिक्षण बैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा और देखकर करके कहा कि इनके लिए जो औषध आवश्यकता है वो औषध हमारे पास नहीं है ये घर समय सब आ गए और सब औषधियाँ हमारे पास हैं लेकिन लक्ष्मण जी को इस समय जिस औषध की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है फिर कहाँ से आएंगे अरे कहा ये तो हिमालय पर्वत पर एक पर्वत संघ है वहां पर संजीवनी नाम का एक पौधा है वो जब लाया जाए तो इससे उनका उपचार होगा उस पर्वत का नाम है द्रोहित द्रोहित नाम का एक पर्वत है उस पर्वत से उन संजीवनी बुटी है तो वो ला करके मंगाओ तो कहा नाम गिर पर्वत का नाम बताया द्रोहित पर्वत है औषधि जाओ पवन सुतलेन और कहा कि देखो उसको उस औषधि को लाओ औषधि का नाम बताया उसका नाम संजीवनी है द्रोहित पर्वत है संजीवनी औषधि है उसको लाओ तो उससे फिर लक्ष्मण जी को खिलाई जाए तब इनकी बेहोशी दूर हो और ये स्वस्थ हो अब इसकी जिंदगी कौन जाए तब यह हुआ कि सबसे ज्यादा शीघ्रगामी हनुमान है पवन सु क्योंकि पवन पुत्र है इसलिए पवन कैसे चलता है अभी तूफान सरासर भागता दौड़ता है इसलिए उनके पुत्र होने के कारण हनुमान से ज्यादा शीघ्रता से कोई नहीं जा सकता इसलिए इनको भेजा जाए और ये औसत लेकर के अब आगे।, तो आगे देखो हनुमान जी चलते हैं रामचरण कराती चला प्रभंजन सुखबल भाती वहां दूत एक मरम जनावा राम कालिने ग्रयावा दस मुख कहा मरम से सुना पोने पोने काल में सिर धुना देखा तो, तो मई नगर नहीं जा रहा सास संजी रघुपति करो इति आपना रघुनाथ प्रसा कर जल्पना नील कंजतन सुंदर श्यामा हृदय तो राग लोचनय विराम मैं तय मोर मूढ़ता प्यागू महा मोहन सूतत जागू काल ज्याल कर भक्ख जोई सपन हो समरक गीति सुनदस कंठ रानयसी तेई मन कीन विचार रामदूत कर मरऊ बरु यह खलरस मलभार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संत बस जहाँ हनुमान जी को आज्ञा मिली जो जाकर के संजीवनी बुटी लावे तो रामचरण कार्य भगवान की कण कमलों को हृदय में रख करके हनुमान जी संग मन कार्य प्रारंभ करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए तो उन्होंने स्मरण किया भगवान राम का और भगवान राम से विदा होकर के जा रहे हैं इसलिए उनके चरणों पर से में धारण कर दिया स्मरण रखा और तो स्मरण रखते हुए चले जा रहे हैं चला प्रबंजन शुद्ध पल भाती अब प्रबंजन शुद्ध कह गया जैसे तो पवन सु पवन के माने प्रबंजन प्रबंजन भी वायु को ही प्रबंजन कहते हैं लेकिन वायु जो बहुत तेज वायु करने वाला है उसको प्रवंजन कहते हैं भंजन की मन चोड़ करने वाला ऐसी आंधी चले कि पेड़ गिरा दे तो कहेंगे प्रभंजन प्रकाश क्या भंजना भंजन कर करने वाला तो प्रभंजन वो वायु तेज वायु करने वाला बस उनके पत्र के रूप हनुमान जी मैंने बहुत तेज चले बस नाम से सब कह करके दिखा दिया हनुमान जी बहुत तेजी के साथ वहाँ थे कपरा करके एकदम चांदी तूफान की तरह ऐसी चलती है वहाँ दूध एक मरम जनाबा अब वहाँ माने रावण के यहाँ रावण का दूत जिसने जाकर के रावण के दूत ने बता दिया कि अरे वो तो लक्ष्मण जी के तो बेहोश पड़े हैं लेकिन सचिव वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जाकर के संजीवनी बुटी लाओ जाकर के तो हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बुटी लेकर के ये जाकर के रावण को खबर दे दी रावण काल में ग्रह आवा और रावण को एक रावण को लगा हनुमान जी को बीच में कोई बाधा डालनी चाहिए जिससे संजीवनी लेकर के संजीवनी बुटी लेकर हनुमान जी नहा पाए ऐसा उपाय कर तो अब रावण जल्दी में किसी के लिए राय नहीं करता न किसी का राय पूछता है ना बताता है ना कोई उपाय करने के लिए किसी और दूसरे से कहता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए घर फेम खड़ा होता है पचल देता है और तो काली के पास जाता है उसको तुरंत ये समझ में आता है काल बड़ा मायावी है वो जा रास्ते में कोई न कोई युद्ध करके हनुमान को रास्ते में रोक सकता है इसलिए काल के पास चौड़ा तो हुआ रावण काल नियम ग्रह आवा काल नियम युद्ध नहीं कर रहा है वो काल ने अपने रावण अपने अपने घर में रहता है एक कारण ये भी पता लगता है ऐसा लगता है रावण ये चाहता है कि हम अपने मरने के पहले जितने भी निभार बन सके हैं, वो सब मार दी जाए पर हम मरे कोई बचना नहीं चाहिए शक्ति मुक्ति हो जाए हमारे रहते रहते इसलिए जो उसने सोचा कि ये काल ने मर ये युद्ध कर रहा है युद्ध मरेगा कैसे इसलिए इसके मारने का इंतजाम करो जैसे मारिच के पास गया तो मारिच को पहले ही भगवान ने बाढ़ मार दिया वो मरा तो मारी को पहले उसने प्राण लेने के उपाय ऐसे यहाँ काल नेम को भी मारने का उपाय रख लेता है रावण उसको मरने के उपाय हो गया तो रावण कालेम गये आवा और वहाँ दसमुख कहा मरम सिना तो दसमुख रावण में आकर के समझाया कहा करके देखो तुम्हें ये तो मालूम ही है कि हमारा और उनका युद्ध चल रहा है बंदरों का और उसमें कल हुआ आज युद्ध हुआ आज के युद्ध मार दिया लक्ष्मण के तो वो बेहोश पड़े हैं और बस रात भर की बात है अगर रात भर तो उनका उपचार न हो तो वो जीवित नहीं बचेंगे इस प्रकार से एक छत्र के ऊपर प्रबल छत्र के ऊपर हमारे लिए प्राप्त जाएगी तो ऐसा उपाय करो की हनुमान जा रहे है अवसर लेने के लिए तो उनको रास्ते में तुम रोको ये सब बता दिया बहुत जल्दी रावण में सब बात जल्दी जल्दी समझाई क्योंकि सब तुरंत आते ही है उसके लिए ज्यादा समय तो है नहीं उसमो को कहा सारी बातें दर्शन प्रश्न कही और मरण से ही सुना और श्री नमन कालनेम ने सब राष्ट्र की बात समझ ली की शास्त्री क्या है रावण क्या कहना चाहता है मुझे क्या करना है ये सब उसने कालनेम ने समझ लिया और पुनः पुनः कालनेम में सिर सुना कालनेम ने अपना सिर पीटा बार बार सिर पीटा के मारो पक्षा बात किया उसने कि देखो कहा रावण आ गया कहा बैठे हुए थे अब ये आकर के करके हनुमान जी के बीच में पतरे में डाल करके हमारा भी प्राण देना चाहता है इसलिए सिर्फ और दूसरा ये भी कि इतना दो दिन का युद्ध हो गया और देख लिया कि पहले तो तो ऐसे हमारे भोजन है अब इसको समझ में भी आ गया कि शक्तिशाली है और मान शक्तिशाली है और ये तो मानव काल ही है ये सबसे सब लेकिन रावण को तो अब भी समझ नहीं आ रहा है तो उसने सिर्फ और रावण को समझाने लगा वो कहने लगा की देख तो तुम्हें नगर के ही जा अभी कल मैं समझा रहा हूँ देखो तुम्हारे देखते देखते जिस बानर ने नगर जला दिया समय रोक लेते तुम बचाने से अपना नगर पकड़ लेते बानर को न जलाने नहीं देते तुम्हारा कुछ बचला और हमसे कहते जाकर रास्ता रोको जा सकते ये कैसे तो हो सकता कहते है कहता पंथ को रोकने सारा बड़ा उसके रास्ता को रोकने वाला दुनिया में कौन है क्या तुमसे नहीं रोके रोका तो हमसे क्या रोके रुकेगा फिर दूसरी बात यह है अब तुम भी तुम्हारे सदगुद्धी आ चाहिए और भज रघुपति कर भगवान का भजन और उसी में तुम्हारा अपना ये दो तीन पंक्तियाँ जाएंगे है मैंने हालांकि काल में रावण के लिए कह रहा है लेकिन सबके लिए तुलसीदाजी तो ने तीन पंक्तियाँ जो हैं ये सबके कल्याण के लिए इसके लिए भज रघुपति कर हित यापना छाड़ो ना, ना जलपना और बेकार की पकवास करना छोड़ दो तो। कल्पना मने बसवास जिसे उर्दू में कहते हैं बिहार बसवास करते हो माने जिसमें की कोई अर्थ नहीं है जो संभव नहीं है उस बात को लेके बोलना कहते हैं दस की बातें सुनकर जल्पना छोड़ दो और भगवान का भजन करो नील कंज तन तनु सुंदर श्यामा अब देखो भगवान का इतना तो भगवान कहते है नील कंज तन तनु जैसे नील के समान जनता भी श्याम शरीर है सुन्दर श्यामरण भगवान है हृदय राोचन अभिरा और भगवान जो है नेत्रों को जो बड़े ही हृदय के नेत्रों को भगवान बड़े प्रिय सुंदर लगने वाले हैं ऐसे भगवान का हृदय में स्मरण करो उन्हीं की सड़क में जाओ उनका बार बार चिंतन करो उसी में अपना कल्याण तो सभी लोगों के लिए ये बात है कि उनको जो लोग अपने संसारी उपलब्धियों के कारण से अपने आप को प्रताप मानते मेरे पास तो खूब पैसा है मेरा तो खूब धन है मेरे तो पास ये भी है उन लोगों के लिए शिक्षा है में तुम अपना अंकार रखते हो छोड़ो इसको सबको भगवान का स्मरण करो जो सुंदर स्वरूप भगवान राम है श्याम सुंदर भगवान राम उनका स्मरण करो लोचन अभिरामा लोचन को अभिराम माने बड़े लगने वाले सुंदर लगने वाले जो है वो भगवान श्री राम जी को अपने हम स्मरण करो और मैं से मोर मूरता त्याग मैं और तैयार मन तुम और मोर मेरा मैं मेरा शुभ तुम्हारा ये सब माया जाल मेरा तेरा करके सारा बेद बुद्धि तुम्हारे मन में है ये इसी का नाम माया है ये बिल्कुल सब संतुष्टी प्रकाश है भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था अर्ण कांड में वहाँ का मैं और मोर तोड़ते माया जीवन काया, निकाया माया है तो कहते है मैं और मोर मूरता त्याग ये अज्ञान है मेरा पिरा का भेद इस प्रकार को सही विचार और महामोह सूत जागो कहते हैं कि महामोह की रात्रि में सो रहे हो निशान में सो रहे हो अब जब मोह जैसे रात्रि है प्राप्त में जैसे सोता है तो उसको फिर ज्ञान नहीं रहता कुछ तो संसार का इसी प्रकार के अज्ञान में पड़े हुए मोह में पड़े हुए व्यक्ति हैं तो मोह में पड़ा होना भी इस प्रकार की निद्रा है जिसमें भी सत्य नहीं दिखाई देता परमात्मा सत्स्वरूप है तो पता नहीं चलता मोहन निवृत्त हो अब जाए तब सत्य का बोध हो इसलिए जैसे महामोह सूतक जागो सो, सूतक सोते हुए से जागो मैं और मेरा तेरा ये स्वप्न है मोह की निद्रा है और जागो के माने एक परमात्मा ही सर्वत्र है परमात्मा का चित्र कहीं कुछ नहीं इस प्रकार का बोध हो तो समझो कि आप सोते से जाग है तो ये संकेत में देखो सार बात इतनी है वो इतनी है पहले भगवान का स्मरण करो चैत हो औ तो धीरे धीरे विद्या नाश हो मेरा तेरा जाए और परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है ये समझ सब समझ न ज्ञान का उदय हो अज्ञान अब जीव का जो है वो हो विश्राम वो अपने शहीद खींचाने पहुँचे काल ब्याल छत तो जोई कहते काल की रुचि सर्प का जो है वो हो जो उसको भी खा जाने वाला सपने और समर की जीत ये सोई क्या सपने में भी मैंने कभी भी कल्पना करो उसको कभी का तुम जीत सकते हो माने जो काल का भी भक्षक है काल तो मानो सर्द की तरह है और उसका भी भक्षण कर देने वाला काल को भी खाया काल सारी दुनिया को खाया जाता है लेकिन उस काल को कौन खाया जाता है वो परमात्मा उस काल को भी खा जाने वाला काल ब्याल कर भक्षक जोई सपने समर से जीते तो सोई भला उसको दुनिया में कौन जीत सकता है ऐसा सुन दस कंठ रेशान और सही मान ने अधिकार जब उसने इस प्रकार ऐसी बोला कालेने तो रावण जो है उसके ऊपर गुस्सा हुआ और उसका तो वही तरीका नाराज होने जैसे कि मारी ऐसी नाराज हुआ था वैसे ही इससे से भी नाराज होने लगा और ये भी इसमें लगता है जैसे काल ने मारी ऐसी उसने कह दिया था कि देखो तो हमारी तलवार देखो अगर तुम नहीं जाते हो और नहीं हमारी सहायता करते तो हम तुम्हारा सरकार ऐसी तो मैंने ऐसा लगता है की भी रावण ने वही यूपी अपनाई जब काल शिक्षा देने लगा तो रावण ने अपनी तलवार निकाली उसको दिखा दी देखो तुम मरना चाहते हो कि तुम अपने सुनते हो तुम अपने ऐसे करके उसको धमकाया मारने के लिए तैयार हो गया तो सही मन पी विचार तो काल अपने मन में क्या विचार करे लगा चरे रावण के हाथों ऐसी मरना बेकार ये खल रक्त मन भाग ये तो दुष्ट है पापी है ये तो पापों से भरा भंडार है इसके हाथों से पापी के हाथ ऐसी मरना भी पापा है इसलिए रामदूत कर मरो इसलिए भगवान राम के दूत के हाथों से मैं मरता हूं, तो जब मरना ही है हां, तो राम रामदूत के हाथों से मरना अच्छा है बजाय पापी के हाथों से मरना तो जहाँ ऐसी समस्या आ जाए तो देखो वहां पर भी मरने को भी चयन करना पड़ता है की कहाँ मरना ठीक है कि इसमें भी मरना इसमें भी मरना तो मरने में उत्तम गति कौन सी हो सकती है वो ठीक अब मरते समय जो सामने हो और जो स्मरण आवे वैसी गति होने वाली अगर रावण मारता है तो सामने रावण दिखाई देता है और पापी रावण दिखाई देता है तो उसी प्रकार की बुद्धि होगी और जैसी बुद्धि होगी वैसी गति आगे होगी इसलिए रावण के आंसों क्यों मरा जाए अगर हनुमान भी मारते हैं तो मारते हैं कम से कम भगवान का भक्ति सामने है और वो मार रहा है तो भगवान का स्मरण भगवान के भक्त का स्मरण आता है भगवान के भक्ति का स्मरण करते हुए शरीद होकर जाता है उसकी सदगत होगी इसलिए सोचा कि चलो आगे हमारे लिए कल्याणकारी होगा हनुमान जी के हाथों से मरना तो ऐसे सोच करके वो चल दिया कई कला रचे से मगमाया सारे मंदिर पर बाघ बनाया शुभ आश्रम मुनिभूजल जाय तम राक्षस कपट वेत सासोहा मायापट दूत मोहा जाए तमर माता लाद तो सुख है भूत महारण रामी जिती नहीं राम न संशी यहाँ भये मैं देखूँ भाई ज्ञान दृष्टि बल मु मांगा जलते कमंडल कह कभी नहीं अंतोरे जल करे सरमजन कर आतोरे आयु दीक्षा जेऊ गई पा बु सर कै कपि पद गहा मारी सोधर सिद्धनु चली कन्न चढ़ जान श्या रामचंद्र की जय सवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब देखो ये काल नेम भी है वो पहुँचता रास्ते में हनुमान जी को रोकने के लिए अत कही चला रजत मधमा ऐसे कह कर के मैंने काल ने कह करके कि रावण के हाथों से मरना सीख नहीं है हनुमान जी के हाथों से भगवान के दूत के हाथों से मरना ठीक है ऐसे कह कर के वहाँ ऐसी चल गया और हर मंदिर बर्फा बनावा रास्ते में जा करके उसने तालाब मंदिर बाघ ये उसने वहाँ पर बनाए मैंने माया से बनाए मैंने दिखने लगा वहां पर एक बगीचा दिखने लगा मंदिर दिखने लगा तालाब दिखने लगा इस प्रकार का एक बना लिया ये स्थान कहां पर था ये ये लंका में नहीं है लंका से जब उत्तर दिशा की तरफ चलो तब मद्रास वगैरह सब पार करते हुए मध्य प्रदेश पार करते हुए उत्तर प्रदेश से होकर के अयोध्या की तरफ से जब आगे चलो तब हिमालय पर्वत आरोप पर जाने के लिए मार्ग में ये स्थान पड़ता है और अयोध्या के पास आई वहाँ जा के तब हनुमान जी आगे आगे चले जा रहे थे तो काल ने अपनी माया के द्वारा पूरी बड़ी से में गया और जाकर के हनुमान जी तब जा रहे थे उसमें पहुंच करके एक स्थान पर जहाँ तालाब देखा उसी तालाब के पास पहुँच करके तालाब का मंदिर था पहले ऐसी और वहीं पहुंच करके उसने एक खादेश बना करके घर से जिसे स्वप्न की माया अच्छा मात्र में बन जाती है तो इस प्रकार उसने अच्छा मात्र में वहाँ एक रचना कर दी और स्वयं एक मुनि बन गया तो मार्ग देखा शुभ आश्रम हनुमान जी उड़ते करे जा रहे थे और देखा ये आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है बहुत अच्छा बगीचा लगा हुआ है मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है तालाब भी खूब बढ़िया है ऐसे सूचा उन्होंने देखा ऊपर से तो मुन ही बूझे जल पी जाए तो उन्होंने अपने मन में सोचा की देखो यहाँ से हाथ तक आते आते बहुत थक गए तो थोड़ा तो तो पानी पी लेना चाहिए तो दूर हो जाए ऐसे सोच करके उन्होंने उसी मुही पर थोड़ा उतर करके रुकने का सोचा तो राक्षस कपटवेश सोहा तो कहते वहाँ पर जब हो वही राक्षस काल ने राक्षस का मुनि का वेश धारण किए वो वहां था मायापति दूत है जो भगवान मायापति भगवान है उनके दूत हनुमान जी उनके ऊपर वो अपनी माया चलाना चाहता था अब देखो एक तो इसके कारण की माया है जो मुनिवेश बनाए हुए हैं और आश्रम सुंदर बनाए हुए हैं और हनुमान को वहाँ रोक रोक न और ये दूषिका भगवान की भगवान है भगवान श्री राम जी महा मायापति है और उनके दूत हनुमान जी है दोनों की माया तो दोनों की है लेकिन किसकी माया प्रबल है तो जो जिसकी माया प्रबल है उसके सामने छोटी माया थोड़ी चलेगी तो काल में अपनी माया दिखाता जरूर है उसकी माया चलती नहीं है ये दिखाते है तो चाहे पवन स्वय माता हनुमान जी ने उतर करके अब देखो नियम ये है कि आश्रम में जाते हैं हनुमान जी लेकिन एह। एह। ऐसा नहीं की छठ जैसे आये तो उन्होंने देखा जो यहाँ सरोवर है सरोवर में पहुँच और पहुँच करके पानी पीने लगे ऐसा नहीं करते हैं चाहे पवन सतनायु माता पहले हनुमान जी जाते हैं और तो कपट मुनि को जो बैठा हुआ काल में उसको पहले सिर्फ से प्रणाम से के प्रणाम करते हैं और लाल तो कहा था और वो जो है वो हो भगवान का नाम बोलने लगा श्री राम, राम बोलने लगा और फिर कहने लगा की देखो <coughs> भगवान तो परमात्मा ही है और लंका में तो उनका युद्ध चल रहा है राम का युद्ध हो रहा है हनुमान खड़े होकर सुनने लगे कहने लगा हो तो महारण राम राम ही काल में बताता है क्या देखो तो भगवान नाम में और रामण महारण हो रहा है दोनों तरफ की सेना इकट्टती है उधर बुद्धिशाच की सेना है उधर भालुओं की सेना है खुद युद्ध हो रहा है और जितनी ही राम न और उसने ये भी बताया आज देखो भगवान राम है इसमें युद्ध में इस स्मरण से मात्र भी संस नहीं मारकाट कितनी हो युद्ध कितनी दिन चले लेकिन जीतेंगे भगवान राम जितनी कहता की हनुमान जी ने पूछा तुम यहाँ बैठे हुए तुम्हें कैसे पता लगा कि युद्ध चल रहा तो है तो कहती यहाँ है मैं देख हूँ भाई मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूँ कैसे की ग्यारह दस्य बल ही मुझे ज्ञान बहुत प्राप्त है ज्ञान की दृष्टि थे की मैं यहाँ बैठे हुए अंतर्रदेश मारी है और दूर तक की बातें मैं देख लेता हूँ ऐसी मुझे सिद्धि प्राप्त है इसलिए मैं यहाँ ऐसी जान रहा हूँ युद्ध चल रहा है मांगा जल हनुमान जी ने कहा भाई हम तो इसलिए आये की मुझे जल दो तो मांगा जल मैं हनुमान जी ने जल मांगा और से ही कमंडल उसने अपने पास कमंडल रखा हुआ उसमें पानी था वो पानी कमंडल उसको हनुमान जी को देने लगा पीने के लिए हनुमान जी क्या कहते हैं कहा का पीना ही न खाऊ थोड़े जल के महाराज हमें तो थोड़े से कमंडल और पानी से चाकने वाली इतना भाई हमारा सही है और इसमें तो इसमें बस पानी क्या होगा हमें तो ज्यादा पानी चाहिए तो उसने बताया कि देखो ज्यादा पानी पीना हो तो सरोवर है यहाँ सरोवर तो में तालाब है उसमें जितना चाहो पानी खर मज्जन करे तो तुम जाओ तालाब में पानी पी लो स्नान भी करके आओ अब तुम चले हुए थके हो पसीना बह रहा है उसमें स्नान कर लेना शुद्ध शक्त करके फिर तो, तो हमारे पास आओ अब तो हमारे यहाँ आयो हो तो हमसे दीक्षा भी दो दीक्षा दियो ज्ञान जी पा फिर हमारे पास आ के तुमसे तो दीक्षा लो जिससे तुमको ज्ञान हो जाए जैसे मुझे ज्ञान है भगवान राम का हनुमान का दोनों का ईश्वर तो उसने ये सोचा कि प्रकार निकालने में कोशिश कर रहा है कि हनुमान को बिलवाए रहे पर और देर हो जाए भलाये जाए और हनुमान जी को ये लगे ये तो बड़ा ज्ञानी है इसके पास रहती ज्ञान सीखना चाहिए तो वो ज्ञान सिखाने लगे और हनुमान जी सीखने लगे रात इतनी जीत जाए तो युक्ति करके उनको रोकने की कोशिश कर रहा है तो बिछा दे ज्ञान जो ही पाव बोला तो सर का कभी पद कहा हनुमान जी तुरंत तालाब में पहुंचे जाकर के पानी पीने के लिए जैसे तालाब में घुसे और घुस करके पानी पीना शुरू किया तो एक जो है वो मगर होता है मगरी की वो उसने आकर के पानी में तालाब में रहती थी हनुमान का आकर के पानी की दूसरे पैर पकड़ लिया सर पैख कपिप मकरी तब अकुल और उसने मकरी जो है मकरी मगर, मकर मन मकर ऐसी मकरी हो गया उसने आकर के इनकी पैर पकड़ लिए हनुमान जी और पकड़ पैर जैसे घसी चले इसे गहरे पानी में ले जाए और वहां डूब जाए तो मारी सोधरी दिव्य तनुगन चले जान हनुमान जी न, आरुम ने मकड़ी की शक्ति कितनी हनुमान जी ने उसने क्या किया मारी उसको मकरी को मार दिया तो मकरी को जैसे पका करके खींचा हनुमान जी ने और उसका दिया उसका तो वो अकुलानी पहले तो मरने लगी तो बहुत बैकुल हुई मकरी की की बात कही लेकिन कनी जब छूट गया तो घड़ी जिदू तो उसने मछली मदर तो मर गई वो लेकिन उसने जब वो एक अपसरा का रूप उसने धारण कर लिया और जिद्दन मैंने अपसरा का रूप धारण कर लिया और कभी गंगन चल जान और उसके लिए अपसरा के लिए जमाना आया आया जिसमे घुपट करके वो स्वर्ग की तरफ जाने लगी की वो एक स्वर्ग की अफसरा थी वो यहाँ पर बनी हुई ताड़ा में पानी में पड़ी अब उसकी आगे कथा कल बताएंगे उसमें की किस प्रकार से ये मकरी अक्सरा कैसे मगर बन गई उसका ये रूप कैसे उससे प्राप्त हुआ उसकी अंतर कथा क्या है वो कल देखना इस और ये है इसकी अंतर कथा भी और दूसरे आध्यात्मिक रहस्य भी क्या है इस काले का और इसका कमकरी का ये ये सब कथा तो पौराणिक कथा चलती है लेकिन उसके पीछे अब दुलसीदाजी उसका वर्णन करते हैं तो उसका कोई आध्यात्मिक राहत भी होगा सिद्धि पीछे कुछ बात अपने अंतर जगत की भी बात कहना चाहते होंगे उसको समझने की कोशिश करें। िहाघुपते हृदय सुमे सत्यं वहां चवानखिलात्मा भक्ति प्रयत् रघुकुंगव निर्भरा मे कहिदोष श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।